ब्रह्मा जी तो ऐसे नहीं है ब्रह्मा जी को डकार आई वे त्रक्त हुए तृप्ति के बाद उन्हें डकार आई सूरभ ही शब्दकार्प सुगंध है ब्रह्मा जी का शरीर हम आपके जैसा पांच भौतिक शरीर नहीं है वो देवता हैं उनका दिव्य देह है और ब्रह्मा जी भी साक्षात परमात्मा ही हैं भगवान का ही स्वरूप हैं भगवान से भिन्न नहीं है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 गाय के दही दूध घी में ही अमृत नहीं है गाय के गोमय में अमृत है गाय के मूत्र में अमृत है गाय की चरण रज में अमृत है कहा तक कहें गाय, गा, गाय के रोम रोम में अमृत है कहाँ तक कहें वह अपने स्वास्थ्य प्रश्वास से अपनी उपस्थिति से संपूर्ण वातावरण को मंगलमय बना देती है अमृतमय बना देती है संपूर्ण वातावरण को अमृत में बना देती निविष्टम गोकुलम यत्र महाभारत का श्लोक निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासान मुंशति निर्भयम् विराजेतम देशम पापम चाश्या पकर्षती जहाँ गोवंश विराजमान हो करके सुखपूर्वक श्वास लेता है उस संपूर्ण क्षेत्र को वह शोभायमान कर देता है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 प्रत्यक्ष अमृत है हमारे पूज्य श्री महाराज जी सदगुरुदेव श्री खारचोक वाले महाराज जी पहाड़ी बाबा सरकार महाराज जी की बोली खूब ऊंची थी तेज थी तो एक दिल्ली के सज्जन हैं रावत जी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 और विप्रत्व का आधार भी गाय है गाय के सुरक्षित होने से विप्रत्व तो सुरक्षित होगा और गाय के सुरक्षित होने से अग्निहोत्र की परंपरा सुरक्षित होगी यज्ञादि की परंपरा सुरक्षित होगी महाभारत में जहाँ अभी हमने उसका निरूपण किया था एक दिन महाभारत में उनचास प्रकार के अग्नियों का वर्णन है और एक लंबा उपा ही अग्नि के महात्म्य का अग्निहोत्र के महात्म्य का उपाख्यान है महर्षि अंगिरा को कैसे अग्नि ने अपने पिता के रूप में स्वीकार किया और कैसे अंगिरा उत्प, अग्नि उत्पन्न हुए कैसे उनका वंश बढ़ा और अग्नि के कितने भेद हैं कितने प्रकार की इष्टियाँ हैं इन सब का बड़ा विस्तृत विवेचन महाभारत में है और उसमें यह बात सुस्पष्ट लिखी है जुजाति को ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश की आज्ञा ही अग्निहोत्र की रक्षा के लिए है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 तरंगाइित तो होने से जो फेन झाग जो उस दूध का झाग निकला उस झाग को ग्रहण करने वाले जो ऋषि हैं खीर समुद्र के तट पर उस झाग को ग्रहण करके भजन करने वाले जो ऋषि हैं, उन ऋषियों को फेनप ऋषि कहा गया फेन पान करने के कारण उनकी फेनप संज्ञा हुई वे उग्र तपस्वी ऋषि माने गए मातले नारद जी बता रहे हैं सूर्भी की पुत्री स्वरूपा चार अन्य धेनुए हैं सबसे पहले सूर्भि की चार कन्याएं हुईं, चार बचिया हुईं ऐसा समझे सूर्भी गऊ की चार बचिया हुई और इन चारों बचियाओं ने चारों गायों ने चारों दिशाओं के सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को पृथ्वी को धारण करने का भार ग्रहण किया गायों ने ही इस ब्रह्मांड को इस पृथ्वी को धारण कर रखा है पूर्वा दिशा धारयते सुपा सौरभ दक्षिणा हंसी कापरा दिशा पश्चिम वारुणी दिख्य धारयते वै सुभद्रया महानु मातले विश्वरूपया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 इस प्रकार से चारों दिशाओं का शासन और इनका भार बहिन इन सुर की चार पुत्रियों के द्वारा हो रहा है देवताओं ने सुरवी से मिलकर के आज्ञा प्राप्त करके और देवता और दैित ने मिलकर के मंदरा चल को मथानी बना कर के क्षीर सिंधु का मंथन किया और उसी से अश्वराज उच्च प्रभा मणिरत्न कौस्तुभ आदि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 भगवान चुपचाप सुनते रहे गरुड़ जी अपने बल की डीन हाँकने लगे बोले जानते हैं पक्षी मानकर आप मेरा तिरस्कार कर रहे हैं इस सारे भूमंडल को मैं बहन कर सकता हूँ बिना किसी श्रम के सारी धरती को सजैवल कानना सप्तवती पृथ्वी को अपने बाएं पंखे पर रख करके मैं बिना किसी श्रम के उड़ सकता हूँ और इतना तो आप जानते ही हैं भगवान से कहा आपका भी तो मैं भार ढोता हूँ भगवान बोले बस अब रहेंदु अब आगे मत बोलो मैं अपना भार स्वयं ही बहन करता हूँ और अपने साथ तुम्हारा भी भार मैं ढोता हूँ सबके भार ढोने वाले को तुम ऐसा बता रहे हो कि मैं तुम्हारा भार ढोता हूँ तो तुम मेरी बाएं अंगुली का ये जो तर्जनी है ना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 ततस्त भगवे बाहू साम सृजत नि बिहवलो नष्ट चेतना यावि कृष्णाया पृथव्या पर्वत सह एक देश भार भारण्यत अब तो महाराज तीवित तस् न्यशी व्यदच्युता व्यनी नष्ट भगवान ने कृपा पूर्वक इनका नाश नहीं किया इनको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 अपने दाहिने पैर के अंगूठी से भगवान ने सुमुख नाम के नाग को उठाया पादांगुष्ठेन चिक्षेपा सुमुखम गरुडो रसे तथा प्रभति राजेन्द्र सहसरपेण वर्तते कहते गरुड़ जी को ए, सुमुख नाम के नाग को भगवान ने अपने दाहिने पैर के अंगूठी से उठाया और गरुड़ जी की छाती पर धर दिया बोले छाती पर विराजमान करके रहो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 कर्ण ने कहा भगवान ने सौहार्द पूर्वक जो शांति का संदेश दिया है उसको ठुकराओ मत नहीं तो महान अनर्थ होगा नारद जी ने समझाया है, है और विश्वामित्र जी ने समझाया है गालब ऋषि ने समझाया है और महाराज इतने उपाख्यान हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं क्योंकि अब इतने महात्मा हैं सब अलग अलग भगवान की महिमा सुना रहे हैं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 और खेलने के बाद 12 वर्ष का वनवास अज्ञातवास होगा आप कहते हैं उसमें पांडवों ने बड़ी पीड़ा सहन की तो पीड़ा सहन की इसमें दोष किसका है अपराधो न चास्माक यत्ते दीते पराजिता अजे याम अजेया जयतां या श्रेष्ठ पार्था प्राजिता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 आप कान खोलकर सुन लीजिए दुर्योधन बोल रहा है ध्रियमाणे महाबाह मई सम्रति केशव यावधि तीक्षण या सूचिया विध्ये दग्रेण केशव तवदप्यपरिताज्यम भूमिर्ण पांडवा प्रति स्वी की नौक को धरती में घुसाया जाए और स्वीकी नौक के धरती में घुसने में जितनी भूमि लगती है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 कालकूट विश्व भोजन में मिलाकर खिलाया गया किसका दोष था लाक्षागृह में जलाया गया किसका दोष था भगवान तो महाराज आवेश में है भगवान ने गिनाए हैं और कहा कि तू धर्मराजिष्ठिर के शांति प्रस्ताव को कायरता समझ ले रहा है न अपने माता पिता की बात सुनता है न भीष्म जी की बात सुनता है न विदुर जी की बात सुनता है न इन ऋषि मुनि महात्माओं की बात सुनता है तो इसका मतलब है कि तेरे सिर पर काल मर रहा है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 तो जब बहिर्गमन किया जाता है तो सब के सब बाहर चले जाते हैं एक जो पक्ष के विरोधी पक्ष के जो लोग होते हैं वो सब के सब वाकआउट कर जाते हैं बहिर्गमन कर जाते हैं ऐसा ही समझो दुर्योधन के जितने पक्षपाती थे सब बहिर्गमन कर गए अब वहाँ वो थे ज्यादा बेई लोग वहां मुख्य मुख्य बड़े बूढ़े बैठे रह गए भगवान श्रीकृष्ण बैठे रह गए भगवान ने कहा वाह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 संपूर्ण देवता मेरे भीतर हैं ऐसा कहकर भगवान ने अट्टहास किया और अट्टहास करके भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया पांडवा सर्वे तथा अंधक विष्ण यह आदित्या रुद्रा बसवस्त यहां सभी पांडव हैं अंधक हैं विष्णुवंशी हैं रुद्र हैं आठ वसु हैं सभी ऋषि भी मेरे ही निकट है देखो ऐसा कहते ही भगवान ने अट्टहास किया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 ललाट में ब्रह्मा जी का दर्शन हो रहा था वक्षस्थल में रुद्र का दर्शन हो रहा था भुजाओं में लोकपालों का दर्शन हो रहा था मुख से अग्नि की लपटे निकल रही थी आदित्य साध्य बसु अश्विनी कुमार मरुद्गण विश्व यक्ष गंधर्व नाग राक्षस सब भगवान के स्तर में दिखाई पड़ रहे थे और भगवान की दाहिनी भूजा में अर्जुन दिखाई पड़े और भगवान की बाई भूजा में दाऊजी दिखाई पड़े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 द्रोणाचार्य कृपाचार्य ने दर्शन किया और भगवान के मंगलमय स्वरूप का दर्शन श्री महात्मा विद्रु ने किया महात्मा संजय ने भी भगवान का दर्शन किया सातकी ने भी भगवान का दर्शन किया किंतु धृतराज का दर्शन नहीं कर सके यहां एक बड़ी सुंदर बात है धृतराज ने कहा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 श्री स्वामी देते दिन, हैं जी आए हैं स्वागत है श्री गौ माता की भगवान ने कहा बहतराष्ट्र जिन नेत्रों से तुम दर्शन करना चाहते हो वह नेत्र मेरे दर्शनों में सक्षम नहीं है इन आंखों से मेरे इस दर्शन का कोई लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में व्याकुलता है दर्शन की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 और बुआ के चरणों में मस्तक रखकर भगवान ने प्रदान प्रणाम किया है और प्रणाम करके कहा है कि बुआ यदि युधिष्ठिर के लिए पांडवों के लिए आपको कुछ संदेश देना हो तो मैं आपका संदेश भी आपके पुत्रों तक पहुंचा दूंगा यह सुन करके कुंती भावाविष्ट हो गई और उसने कहा कल हम उसका संकेत में स्मरण कर चुके हैं छत्राणी विदुला का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 मेरी कोख सफल हो गई इतना ललकारा कि संजय के रोमांच हो गया उसी समय उसने कवच धारण किया उसने कहा माँ अब बस मरने मिटने का संकल्प लेकर जा रहा हूं और जब उसको ताह में भरा देखा सैनिकों ने तो उन्होंने भी कफन बांध लिए बोले जब महाराज मरना चाहते हैं तो हमें कोई अपनी जानकारी छोड़ी है महाराज का दाना पानी खाया है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 अब दूध मलाई था अब कोई परेशानी की बात नहीं है लेकिन तू कायरों की बात पढ़ा था इससे मेरे चित्र में पीड़ा हो रही थी तो जाकर युधिष्ठिर से कह देना कि इसमें कुंती तुम्हारी माता कुंती नहीं है इसमें कुंती मिगुला छत्राणी है जो ललकार रही है कि तुम क्यों कायरों की तरह शांति का प्रस्ताव कर रहे हो क्या वह दिन भूल गए जब तुम्हें नपुंसक कहकर के इन पापियों ने पुकारा था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 यक्ष रूपधारी धर्म ने पूछा है किंचित एक पदं धर्मम एक पद में धर्म का निरूपण किया जाए तो वह क्या है तो धर्मराज ने कहा दाक्ष्यम एक पदं धर्मम दक्षता कुशलता यही एक शब्द में धर्म की परिभाषा है कुशलता और ये कुशलता भगवान श्रीकृष्ण में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 त्र लेकर युधिष्ठिर खड़े रहेंगे भीम से चवर ढुरायेंगे अर्जुन विजन ढुरायेंगे नकुल सहदेव तुम्हारे अंगरक्षक पार सुरक्षक होंगे और मैं तुम्हारी जय जय करता हुआ चलूंगा द्रौपदी के पांच पुत्र तुम्हारे चरणों में प्रणाम करेंगे मेरा भांजा अतिरथी महावीर अवमन्यु, जो अभी केवल पंद्रह सोलह वर्ष का है वो भी तुम्हारे सेवा में हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा और फिर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 उसने मुझ मेरे मलमुत्र को स्वच्छ किया और मैं आज भी उसे ही अपनी माता मानता हूँ तो मैं उनकी आशाओं पर पानी नहीं फेर सकता और अपने मित्र दुर्योधन की आशाओं पर पानी नहीं फेर सकता बस यह बात मैंने कृष्ण से ही कह दी है कर्ण कह रहा है कि किसी भी स्थिति में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 कई बातें आई हैं इसका सेनापति कौन बने किसी ने कहा द्रुपद को बनाना चाहिए किसी ने कहा विराज को बनाना चाहिए किसी ने कहा ध्रष्ट्रम शिखंडी को बनाना चाहिए किसी ने किसी को सबने अलग अलग सलाह दी युधिष्ठ से पूछा आप किसको बनाना चाहते हैं युधिष्ठ ने कहा भगवान आप जिसको बनाना चाहते उसी कौन बनाना चाहते हैं हैं? क्योंकि हमारे संपूर्ण विषयों के संबंध में आप ही प्रमाण हैं। भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई है भगवान ने कहा मैं तो ध्रष्ट को सेनापति बना रहा हूँ यद्यपि ध्रष्ट के पक्ष में वोट कम थे और और लोगों का प्रस्ताव किया गया था धृष्टुम्न का प्रस्ताव केवल एक नहीं किया था भगवान ने धृष्ट का समर्थन किया और भगवान का बनाया हुआ सेनापति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 मैं तो श्री कृष्ण के बिना इस जगत की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहता मेरे प्राण सर्वस्व जीवन सर्वस्तु श्री कृष्ण है ये दाऊ जी का कृष्ण प्रेम है ये है दाऊ दादा बोले संसार को मैं देखता ही कृष्ण के कारण हूं कृष्ण धरती पर न आवे तो मुझे यहाँ आने की क्या आवश्यकता है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 इसका मतलब है कि तुम हमारे पक्ष से भी ठीक से नहीं लड़ोगे क्योंकि तुम्हारे बहनों ही कृष्ण तो पांडवों के तरफ हैं, इसलिए हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं तुम चले जाओ रुकमी चला गया न इधर आया काम ना उधर आया काम एक दृष्टांत हमने सुना था वृंदावन में ही बहुत पहले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 उसने कहा जय राम खुदैया और कह के कूड़ा मर गया न राम जी का ही नाम लिया न ना खुदा का नाम लिया राम खुदैया करके कूड़ा वो मर गया हमारा इसलिए एक तरफा होना चाहिए ऐसा सिद्धांत धुलमुल नहीं होना चाहिए मनुष्य को सिद्धांत की सुदृढ़ चट्टान बनकर के जीना चाहिए उसे कूड़े करकट जैसा अपना अस्तित्व नहीं बनाना चाहिए कि जिधर से धार आई उधर ही बह गए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 इसलिए कूड़े करकट के जैसा अपना अस्तित्व नहीं बनाना चाहिए हम जहां भी हैं एक तरफा रहें एक जैसे रहें तो सब जगह हमारी प्रतिष्ठा होगी और हम धुलमुल रहेंगे तो धुलमुल आदमी बीच में मारा जाता है बुलो वृंदावन बिहारी लाल की तो रम रम खुदैया वाली हालत बेचारे रुकनी की हो गई लौट के उसको जाना पड़ा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 व्यासी महाराज कृपा पूर्वक हस्तनापुर पधारे और हस्तनापुर में व्यासी का विधिवत आदर सत्कार धरतराष्ट्र ने किया व्यासी ने कहा वत्स धृतराष्ट्र हम एक विशेष प्रयोजन को लेकर के आए हैं तो ये आए हैं कि अब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 चतुर्दशीम पंचदशीम भूत पूर्वांच ओशी इं तो नाभिजानेह मावासिया त्रयोदशी चंद्र सूर्या बुभौग्रस्ता प्रस्ताव मसीम त्रयोदशी एक तिथि का क्षय होने पर चौदहवें दिन चौदह दिन का भी पक्ष हो जाता है और तिथि तिथि क्षय होने पर पंद्रह दिन का होता है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 महाराज उसमें बड़ा विचित्र वर्णन है उस बालक के को छीना जा रहा था जब पुरोहित के द्वारा माताएं रुदन कर रही थी वे बेहोश हो गई और उसमें बालक का जब बपा होम किया गया तो इस बपाहम के समय तो माताएं बेहोश हो गई गंध गंध का घराण करके फिर सोमक ने कहा है भले ही हिंसा दोष है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 ऋषियों का मत था और देवताओं में कुछ देवताओं का मत था कि नहीं नहीं यज्ञीय हिंसा यज्ञी हिंसा हिंसा न भवती अथवा वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती इसलिए यज्ञ पशु का ही आलोवन होना चाहिए अब दो पक्ष होते हैं इसी को शास्त्रार्थ कहते हैं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 पथ्मेड़ा महाराज जी की भी अगाध श्रद्धा उनके प्रति है और इस बार भी उन्होंने आकर के कहा था कि वे वसुता बहुत उच्च कोटि के गोभक्त और राष्ट्रभक्त थे इसमें कोई संदेह नहीं नारायण तो इस प्रकार से न बधहा पूज्यते वेदे हितम नई कथन च करके श्री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 वेदस्वतीम वेदवतीम त्रिविदा मिक्षुलांकृमि करीषिणीम चित्रवाह चित्रसेना चंबल का भी नाम आया बेतृवती का भी नाम आया अनेक नदियों का नाम आया है मंदाकनी का नाम आया है और एक बड़ी ऊंची बात कही गई सैकड़ों नदियों का नाम लेने के बाद कहते हैं विश्वस्त मातर सरवा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 हनुमान जी ने सलाह देना लंका में जाकर शासक को रामचरण पंकज उधरहू लंका अटल राज तुम करहू रामचरण पंकज उधर हू इन पवित्र विचारों को लेकर के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 हमें विश्वास है यदि शासक ठीक से समझावे तो जिन्हें हम विरोधी मान रहे हैं वे आगे बढ़कर के इन पवित्र कर्मों में अपना सहयोग अर्पित करेंगे लेकिन इसके लिए हमें ठीक से समझाना चाहिए विश्वस्तर सर्वा सर्वाश्च महाफला तथा नद्यस्व प्रकाशा सतसोथ सहस्रशा शाकद्द्वीप का वर्णन है आयु का वर्णन बड़ा सुंदर है ये वर्णन हमने अन्यत्र पढ़ने को पढ़ने में कम मिला है धृतराष्ट्र ने पूछा महाराज चारों युगों में आयु कैसी कैसी होती है आप कृपा करके बताएं। कहते सतयुग में लोगों की स्वाभाविक आयु चार हजार वर्ष की है एक व्यक्ति चार हजार वर्ष तक जीता है श्रेता में स्वाभाविक आयु 3000 वर्ष की है द्वापर में स्वाभाविक आयु 2000 वर्ष की है स्वाभाविक आयु का मतलब धर्म करे पुण्य करे तपस्या करे तो और भी बढ़ जाएगा जैसे श्री दशरथ जी महाराज रामजी के राज्याभिषेक की तैयारी जब कर रहे हैं तो उन्होंने कहा रामभद्र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 तो वहां श्रवण समीप भयऊ सित कैसा एक रामायण जी कहते थे महाराज जी के भय सिद्ध कैसा नहीं भय में तो बहुवचन है भयऊ सित कैसा दर्पण ज्यादा के सफेद होते तो रोजे दिख जाते दर्पण के आगे लेकिन वो एक था दिखता नहीं था आज थोड़ा सा ऐसे बाल किए तो कान के समीप में एक बाल सफेद हो गया और ये बोले बुढ़ापा आ गया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 पद पर प्रतिष्ठित है इसके चौथी पीढ़ी पूर्व जो महापुरुष थे श्री स्वामी नरसिंह दास जी महाराज प्रथम पहाड़ी बाबा डेढ़ सौ वर्ष की आयु तक महाराजी कहते हुए धरती पर विराजमान है डेढ़ सौ वर्ष की आयु तक विराजमान है कार्तिक पूर्णिमा को ही उनका जन्म हुआ और कार्तिक पूर्णिमा को ही स्वेच्छा से उन्होंने समाधि ग्रहण की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 और तो ऊंचे रेत का टीवा है उसके ऊपर महाराज वो पेड़ लगा हुआ है और उसके भीतर गुफा में पीला जी महाराज चले गए और उन्होंने कह दिया अपने सेवकों से शिष्यों के जब तक ये पीलू हरा भरा रहे तब तक समझना कि मैं सा शरीर बैठकर भजन कर रहा हूँ मेरी समाधि को छेड़ा न जाए जब ये पीलू सूख जाए अंतर्धान हो जाए तो समझ लेना मैं भगवान के नित्य धाम को चला देना वहाँ कोई पानी डालने नहीं जाता पर लोग बता रहे थे कि पत झड़ में भी कभी पत्ते सब झड़ गए हों ऐसा किसी ने देखा नहीं इतना बड़ा पीलू कि जिसके नीचे 50 संत आज भी रह सकते हैं हम स्वयं बैठ करके वहाँ आए संतों का प्रभाव दिव्य होता है ब्रह्मचरी तपसा देवाह मृत्यु तो ब्रह्मचर्य और सबकी बड़ी भारी महिमा है शाकद्द्वीप का वर्णन किया है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 और बहुत रुदन किया है धृतराष्ट्र ने सक्र इवा क्षय्यम वर्षं शरमय क्षिपन् जघान युद्ध योधाबुत दस भर्दी स शे निहतो भूमौ बात भग्न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 च ज्ञानमु दृष्टिस्ातीियाजराश्रवणमे परचिस्ततापत्ति विज्ञान आकाशे गतिशु अस्त्रसंगो युद्धेशुरना महात्म शुणु मे विस्तरणेदंचि परुत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 हे राजाओ हे महीपालो हे वीर सेन को आज मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं उसको सावधान होकर के तुम लोग सुनो इदंब क्षत्रिया द्वार स्वर्ग या स्वर्ग या पाव्रतम महत ग्रह्मण सहलोकताम आज क्षत्रियो के सौभाग्य का उदय हुआ है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 इस पथ का आश्रय लेकर के उत्तम लोकों में गए हैं अब एक बात और सुन लो भीष्मी की बात है मार अधर्म क्षत्रिय व्यामरण ग्रहे यद योनि यद यो निधनम या सोस्य धर्म सनातन विष्णु जी कह रहे हैं बुढ़ापे का शिकार होकर रोगी की तरह कराहते हुए खकारते हुए खांसते हुए मरना छत्री के लिए महापाप है बोलिए भले ही युग की भयंकरता से देश के दुर्भाग्य से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 इसलिए हम एक दो का वर्णन कर देते हैं जो मुख्य मुख्य है जाम्बू नदमयी वेदी कमंडल विभूषिता केतुराचार्य मुख्य द्रोण से धनुषा सर्ण में रस जो है ये द्रोण का है द्रोण के रस की पहचान क्या है पूरे इनकी ध्वजा पर सोने की चौकी बनी हुई है और चौकी पर कमंडल रखा है और धनुष और वाहन रखा है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 संध्या सौम्येश सूर्योदय नंप्रति प्रावात सृष्टो वायुभ्रे स्तनयुतमान ये निश्चय किया गया कि हम लोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध तो करेंगे किंतु सूर्योदय के समय संध्या वंदन का समय सबको दिया जाए मध्यान्हध्यावी युद्ध के मैदान में ही होगी और सायम संध्यावी युद्ध के मैदान में ही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 दुखी हो रहे हैं आप दुखी न होवे त्यक्वा धर्मम च मोहम चोभम चोता युद्ध अनहंकारा यो धर्म तय लोभ मोह और अहंकार को छोड़कर के अधर्म को छोड़कर के हम लोग धर्म युद्ध में प्रवृत्त हुए हैं जहाँ धर्म होता है वहीं विजय होती है आप साक्षात मूर्तिमान धर्म है हम लोगों के पक्ष में धर्म है इसलिए विजय भी हमारे पक्ष की है आप सेना को देख करके घबराए नहीं यह बात नारद जी ने भी बताई है क्या बताई नारद जी ने बोले एवं राजन विजानी ध्रुवोस्माकया यथा तु नारद प्राह यत कृष्णस्ततो तो जया यथो धर्म जया, यतो धर्मस्ततो जया। और यतः कृष्णस्तो जय जहाँ श्रीकृष्ण हैं जहाँ धर्म है, है वही श्रीकृष्ण है और जहाँ श्रीकृष्ण हैं वही विजय है, है। इसलिए अनंत तेजा गोविंद शत्रु पूगे सुन्यथ पुरुष सनातनमयो यत कृष्ण तथोजय भगवान गोविंद का तेज अनंत है वे शत्रुओं के समुदाय में भी व्यथित नहीं होते हैं ऐसे सनातन परमात्मा श्री कृष्ण जहाँ घोड़ो की बागडोर अपने हाथ में लिए हुए हों जहां सबसे आगे श्री कृष्ण हो वहाँ तो पराजय का पराजय हो जाइए संभव ही नहीं है वहां तो निश्चित ही विजय होगी यह सुनकर करके धिष्ठिर प्रसन्न हो हैं। गए हैं रणभेरिया बजने लग गई है और अर्जुन और भीमसेन की प्रशंसा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 अर्जुन का भगवत विश्वास और यहाँ युद्ध की अधिष्ठात्री जो रणचंडी भगवती दुर्गा हैं, उन दुर्गा का सवन अर्जुन ने किया हे भगवती दुर्गा आप युद्ध की अधिष्ठास्त्री हैं, इसलिए आप प्रसन्न होकर हमें वर दीजिए जिससे मैं विजय स्त्री प्राप्त कर सकू बड़ा सुंदर सूत्र है अर्जुन कृत दुर्गा स्तुति है और दुर्गा जी ने प्रकट होकर के वरदान दिया है ज्यादा बड़ा स्त्रोत्र नहीं है बारह श्लोक हैं के है केवल छोटा ही साजुन उवाच नमस्ते सिद्ध ने सिद्ध सेनानी आर्य मंदर वासने कुमारी काली कापाली कपिले कृष्ण पिंगले भद्रकाली नमस्तुभ्यम महाकाली नमोस्तुते चंडी चंडे नमस्तभ्यम तारिणी वरवर्णनी कायिनी महाभागे कराली विजय जय जये शिखिछ्वज धरे नाभरणूषण अट्टशूल प्रहरे खड़ग खेतक दारिणी गोपेन्द्र गोपेन्द्र श्रीकृष्ण अनुजा श्रीकृष्ण की बहन हो छोटी बहन ज्येष्ठे नंद गोपकुलद्भ मई सा नित्य कौशिकी पीतवासनी अट्टहासे कोकुमुखे नमस्ते नमस्ते सुवर्ण उमेशाकंरी श्वेते कृष्णे कईतवनाशिण्यािक्षि सुद्रूमाक्षि नमोस्ुते वेद स्मृति महापूर्णे ब्रह्मणे जात वेदसी जामू कट खचे जमूू कटख चैत्यु निंसिताल तम ब्रह्म विद्या विद्या महा निद्रा चेहिनाकंद भगवती दुर्गे कांता सुधायसी वला का सरस्वती सावित्री वेद मता तथा वेदात उच्यते स्था कम महादेवी विशुद्धेनात्म जो भूत मे निं तथ सामनाजिरे कांता भय दुर्गेश भक्ता वसुष्पाताल युद्धे जयसी दान वन तम जमनी मोहनी च माया रिश्ती सथ भी चध्या प्रभावी चौ सात्री जननी तथा तो सुष्टी पुष्टि धृत श्रीति चंद्रजित विवर्धनी भूतृभूतिता सख्ये सिद्ध चारण के स्त्रोत्र इसको कहने के बाद आपने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया है उसी समय भगवती दुर्गा प्रकट हो गई बोलो दुर्गा देवी की संजय उवाच तथा वा पार्थ से विज्ञा भक्ति मानव वत्सला अंतरिक्ष गवाच गोविंद सग्रतस्थिता श्री कृष्ण अर्जुन के सामने प्रकट होकर के भगवती ने कहा स्वल्पे नैवतु कालेना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 गीता सुगीता कर्तव्या कि मास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्मा विनिस्तृता भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता है गीता शास्त्रद् पुण्यं यहा पठे प्रयत पुमा विष्णो पदम वो भगवान के वो भगवान् के धाम कोता है गीताध्ययनशील प्राणायाम हि पापा पूर्वजन्मकृतानि च निर्मोचनम पुंसा जलस्नानम दिने दिने सकद गीतानम संसार मलनासनम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 दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्ता सुधीर गोप्ता दुग्धम गीतामृतम महत सारे उपनिषद गायों के समान हैं और जिज्ञासु यक्ति जो महान जितेन्द्रिय अर्जुन है वे वत्स के समान है और गीता का जो दिव्य ज्ञान है वही इस उपनिषद रूपी गाय का दुग्ध है और इस दूध को पीने वाले कौन हैं सुधी ही है। दुग्धा गोपाल नंदना साक्षात श्री कृष्ण ही इसको दोहने वाले हैं और इस दूध को पीने वाले कौन हैं बोले सुधी ही भोगता है जो उत्तम रीति से ध्यान करने वाले हैं अथवा सुशोभना भी ही ऐसा उत्तम बुद्धि है जिनकी पवित्र बुद्धि है जिनकी देखो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 देवकी देवकी एको एको देवो त्र गीत देकुत्र मंत्री तस्य देवस्य सेवा एक ही शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता एक ही देवता है भगवान देव की नंदन श्री कृष्ण एक ही मंत्र है भगवान के पवित्र नाम और एक ही उत्तम कर्म है भगवान की निष्काम भाव से की गई सेवा बड़ा अद्भुत है महाराज गीता तो गीता है ये भी देखो कैसी अद्भुत संयोग की बात है आज द्वादशी तिथि है, है?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 भगवद गीता जी भगवदी श्री पार्थ पाथसारथी कृष्णचंद्र भगवादव्यास भगवावता श्री भगवान श्री नरावतार श्री अर्जुन जी महाराज धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे क्षेत्रे समवेता समुत्सव माका पांडवा से किम अत संजय हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान कितने सिद्धांतवादी कि उन्होंने मरने का स्थान भी चुना तो सामान्य स्थान नहीं चुना धर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को ही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 उस करूक्षेत्र की यज्ञ वेदी पर अपनी आहुति समर्पित करने के लिए आज सब लोग आए हैं देखिए धरतराष्ट्र की जो वृत्ति है वो स्पष्ट है वो संजय से पूछ रहे हैं कि युद्ध के युद्ध उत का उत्साह लेकर के तो सब वीर आए ही हैं। लेकिन मामका का पांडवाश ये भेद है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 यही तो अज्ञान की जड़ है यही मोह की जड़ है नहीं? भगवान के नाते सब अपना है कोई पराया नहीं पूज्य बापू श्री सम्पूर्णानंद जी महाराज कहा करते थे श्री सम्पूर्णानंद जी बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे सौराष्ट्र के वो कहा करते थे कि देखो एक सीमित परिवार से एक गांव से एक नगर से समुदाय विशेष से संबंध जोड़ने की महिमा ये है कि आप कुतने में सीमित रह गए और वो कहते थे कि ये सारा विश्व परमात्मा का है गुजराती में बोलते थे तो वो में प्रचन्ते थे बधाई वस्तु हमारे बापानी छे संसार की सभी वस्तुएं हमारे बाप की हैं राम जी को बाप कहते थे हमारे बापानी छे हमारे बाप की हैं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 लेकिन नायका मम सैन्य संज्ञार संवीणी से जानकारी में है फिर भी आपको ठीक से जानकारी में आ जाए इसके लिए मैं निवेदन कर रहा हूं भवान भीष्मस्य कर्णच कृप्चय अश्वत्था अश्वत्थामा सौमदत्ती तथा च आप द्रोणाचार्य पितामह भीष्म कर्ण संग्राम विजयी कृपाचार्य अश्वत्था विकर्ण सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा आदि आदि महावीर भी, भी अपना सर्वस्व निवर करने के लिए युद्ध के मैदान में तैयार खड़े हैं ये सबके सब कुशल सब हैं सर्वे युद्ध विशारदा सभी युद्ध में अत्यंत निपुण हैं अपर्याप्तम तदस्माक बलम भीक्षित पर्याप्तम तिर में तेषाम बलम भी रक्षितम एक तरफ भीषमा भी रक्षितम और एक तरफ नहीं है खाली भीमा भी रक्षित पितामह के द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजीव है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है अर्थात कहाँ ग्यारह अक्षौणी सेना कहा सात अक्षौणी सेना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 भेरिया नगाड़े आदि बजाए हैं सब के शंख बज उठे हैं पड़व आदि बज उठे हैं और महाराज उस समय शत्रु पक्ष में सिंहनाद शंखनाद आदि हो रहा है यह देख कर के पांडवों के पक्ष में भी शंखनाद सिंहनाथ भेरी नाथ आदि हुआ है तत श्वेतर हयि युक्त महति चंदने स्थित माधव पांडव सेव्यौ शंख प्रद्तू श्रीकृष्ण अर्जुने दिव्य शंख बजाया ने पांच निशंख बजाया पांचन्यषिकेशो दनंजय पौंड्रम दधुम महाशंख भीम कर्म प्रकोदर भगव ने देवदत्त नामक शंख बजाया भीमसेन ने पौंडरक नामक महासंख बजाया युष्व ने अनंत विजय नामक संख बजाया नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक संख बजाया काशीराज शिखंडी ध्रष्टद्यम ने विराट सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पांच पुत्र इन लोगों ने भी अलग अलग अपने संख बजाए महाराज इतना जोर का सिंहनाद और शंखनाद हुआ की सघोषो धार्त राष्ट्र हृदय निद्यधारय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 ये भाव है मानो हे अच्युत दोनों सेनाओं से के मध्य हमारे रथ को स्थापित कर दो क्योंकि युद्ध की इच्छा से जो लोग मेरे सामने खड़े हैं एक बार धर के इनको देख तो लू कि कौन कौन हमसे लड़ने आए हैं मैं इनको देखना चाहता हूँ दुर्योधन का प्रिय करने के लिए कौन कौन लोग हमारे विरोध से लड़ने आए हैं संजय उच्वाशो गुड़ा के भारत से नापित स्वा रथोत्तम भगवान ने जो आज्ञा कह करके और दोनों सेनाओं के मध्य रथ को स्थापित किया बीच में द्रोण आदि खड़े हुए हैं राजा महाराजा खड़े हुए हैं और उसमें उवाच पार्थ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 और उनको देख कर के इसी का नाम है विषाद योग हुँ? कहते हैं उनको देख कर के अर्जुन करुणा से भर गए शोक करते हुए कहने लग गए देखिए महाराज इसमें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 ये सब मिलकर हमें मार डालें तो भी मैं प्रतिकार नहीं करना चाहता हूं ये हमें मारे तो प्रत्युतर में भी वे के ऊपर प्रतिकार शस्त्र का प्रहार नहीं कर सकता और हे भगवंत धरतराष्ट्र के पुत्रों को तो मारकर हमें मिलेगा ही क्या क्योंकि ये तो आतताई है हिता नाई न ये तो आत ताई है आत को मारने से क्या है आत किसको कहते हैं महाराजी वशिष्ठ स्मृति में लिखा है अग्नि दो गरद श्र शत्रण निर्धन आता चढ़ते ये छह प्रकार के लोग आत होते हैं आग लगाने वाला विष देने वाला शस्त्र लेकर मारने वाला धनहरण करने वाला जमीन छीन लेने वाला स्त्री का हरण करने वाला ये छह आतताई है आतताई बधा आतताई बधके योग्य होता है लेकिन आतताइयों को मारने से क्या मिलेगा देखिए अर्जुन के कहने का प्रयोजन ये है उपमा तो थोड़ी हल्की है पर समझने का प्रयत्न करें किसी मिट्टी के घड़े में मल भरा हुआ है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 वस्ो न प्रचोदया संस्कार द चैनल ऑफ इंडिया हमारी संस्कार